दुनिया को बनाने वाला उसको हम क्या बनाएंगे मैं जनाया उसे बनाएं। तो क्या करते हैं आप मूर्ति तो आप बहुत ही बनाते हैं तो ने कहा नहीं हम मूर्ति नहीं बनाते हैं भगवान तो पहले से उसमें विराजमान रहते हैं जो पत्थर का अंश भगवान के स्वरूप के दर्शन में व्यवधायक बनता है उसको हम छैनी से काट काट करके अलग कर देते हैं। भगवान तो भीतर पहले से ही है प्रकट हो जाते हैं आप प्रकट भाई विधि न बनाए और ये बात सही है ठाकुर जी जहां जिस रूप में प्रकट होकर दर्शन देना चाहते हैं मूर्तिकार के बस की बात नहीं ठाकुर जी उसी रूप में प्रकट होते हैं यहां ठाकुर जी बहुत राजी होंगे यहां सदा सर्वदा निवास करने के लिए क्यों ना हो उनके प्राण सखा की नगरी है इसलिए हरिमंदिर में ऐसा स्वरूप विराजमान है ऐसा स्वरूप विराजमान है कि बस आंख वहां से टलती नहीं है हटती नहीं अद्भुत अद्भुत स्वरूप तत्तद प्रणय से सद हम तो अपने मन में असानु भव करते हैं कि इन झांकियों का चिंतन भाई जी को अवश्य होता होगा ले तत्त बपुह प्रणय से सद हम सब पर कृपा करने की ऐसी प्यारी छवि है एक से बढ़कर एक अब क्या कहें किसको जहां जाए वहीं मन टक जाता है ऐसे है। प्रकट स्वरूप किया ठाकुर जी ने स्वरूप प्रकट किया और अब प्रकट किया तो लियो वह भाव रानी ने उस भाव को स्वीकार कर लिया और स्वभाव मिल चली है वो उसका प्रेम उस ओर बढ़ गया अब सेवा शुरू हुई कैसी सेवा सेवा का स्वरूप क्या है चेतस्तत प्रवणम सेवा सेव्य में चित्त का विलय इसी का नाम सेवा रानी को तो वो भूमिका बनकर तैयार है इसलिए हम कहते हैं भाई ठाकुर सेवा पधराने के पहले भी दीर्घकाल तक सत्संग करो ठाकुर सेवा पधराने के पहले दीर्घकाल तक नाम जप करो संतों का संग करो और भाव की प्रतिष्ठा होने पर विग्रह को विराजमान करो फिर देखो फिर चेतस्तत् प्रवणम सेवा फिर सेवा का शुभारंभ होगा सेवा बनेगी। नाना विधी राग भोग लाड़को प्रयोग जा में बीधि राग भोग लाड़को प्रयोग नाना विधि राग भोग लाड़को प्रयोग इस लाड़ को प्रयोग जामे इस पंक्ति के लिए तो हम बल्लभ कुल की बलिहारी जाते हैं महाप्रभु जी ने पता नहीं कैसे संस्कार दिए बल्लभ कुल वैष्णव के घर में जो सत्संग करते हैं उनकी बात कह रहे हैं कैसी लाड़ की बाल कृष्ण लाल की सेवा होती है लाड़ को प्रयोग ना, ना विधि राग भोग भोग पीछे है राग पहले है गाओ गाकर कुछ सुनाओ और सुनाने के बाद तब भोग धराओ राग भोग एक संतार्थ कर रहे थे राग ही भगवान का भोग है और राग के साथ अनुराग हो तो पर कहना क्या है अनुराग के साथ राग हो तब क्या कहना राग भोग की सेवा हमारे बल्लभ कुल के मंदिरों में प्रत्येक सेवा के समय पद सेवा का पद गाया जाएगा उसके अनुसार भीतर सेवा होगी और हमारे ब्रजमंडल में श्री राधा लाल जी के मंदिर में मंदिर की सारी सेवा समाज के अनुसार होती है जहां ऐसा पद गाया जाएगा उसी के अनुसार वहां मंदिर में सेवा होगी श्रृंगार सेवा उत्सव सब पद के अनुसार होता है इसी को राग भोग कहते हैं और हमारे ठाकुर जी राग भोग के बड़े प्रेमी हैं श्री बिहारी जी महाराज के चरणों से बांके बिहारी जी के चरणों से बारह मोहरे सोने की रोज प्रकट होती थी और उनको आगरा मंडी में बिक्री करके और रोज बाह स्वर्ण मुद्राएं सेवा में खर्च कर दी जाती थी स्वामी श्री हरिदास जी के काल में और बहुत काल तक ये परंपरा चली बाद में किसी ने उसमें से कुछ बचाया कह रहे छह खर्च कर दो छह बचा लो बस दूसरे दिन से मोहर निकलना बंद हो गई वो श्री बिहारी जी महाराज की सेवा में श्री स्वामी हरदास जी महाराज विराजते तो ठाकुर स्वयं सेवा की व्यवस्था के लिए कृपा कर रहे हैं तो किसी से कुछ भेंट नहीं लेते बिहारी जी भेंट नहीं लेते तब क्या लेते तो कै सुगंध के रागवर आप यदि गाना नहीं जानते हैं तो स्वामी जी की आज्ञा थी कि कोई सुगंधित पुष्प अथवा सुगंधित पुष्प सार इत्र बिहारी जी की सेवा में अर्पित करो और नहीं तो राग कुछ गाकर सुनाओ तो बिहारी जी में भी राग भोग की सेवा गाकर के सुनाओ गाओ इसी बिहारी जी प्रसन्न होंगे कै सुगंध के रागवर एक बार जतीपुरा में श्रीनाथ जी ने विचित्र लीला की गुसाई से विठल जी भीतर प्रविष्ट हुए तो श्री श्रीनाथ जी थर थर कांप रहे थे गुसाई ने पूछा जय जय अहो जू आज कैसे श्री अंग में कंपन है रो है ठाकुर जी बोले गुसाई जी मिले छाया छाया मिले छाया उस समय मुसलमानों का बड़ा उपद्रव था अरे ठाकुर कह रहे मिले छाया इसका मतलब कहीं कोई मंदिर तोड़ने कोई मुसलमान तो नहीं आ रहे हैं जी ने कहा कि प्रभु फिर क्या करें बोले हमको किसी सुरक्षित स्थान में ले चलो कहा ले चले तो तोड़ का घना है गिर नहीं इधर आगे है आमिर के आगे टोंड का ये के आगे है ना तो इसके आगे है टोंड का घना टोंड का घना है वो कदम खंडी है टोंड में बहुत घना जंगल है टोंड का घना ही कहते हैं उसको ए, तो वहां सुरक्षित जगह वहां ले चलो अब आज तो बहुत साधन हो गए उस समय में समृद्धि नहीं थी ठाकुर जी की अकििंचन भाव से सेवा हुआ करती थी कोई घोड़ा गाड़ी और पालकी वहां हाथी घोड़ा मौजूद नहीं था बोले जय जय लाल जी आपको कैसे वहां तक ले जाया जाए बोले कोई वाहन की व्यवस्था करो गुसाई जी ने व्यवस्था किया कोई व्यवस्था हुई नहीं कसी बैलगाड़ी भी नहीं मिली महाराज भगवान को बैठने को तब आने और के सद्दू पांडे उनको बुलाया वो बल्लभा महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे बोले पांडे जी व्यवस्था करो श्री जी बाबा जाना चाहते श्रीनाथ जी जाना चाहते हैं टोंड के घने में कोई व्यवस्था करो महाराज हमारी बैलगाड़ी तो पहले ही टूट गई और बैलगाड़ी में दो भैंसा थे एक मर गया एक जिंदा है एक ही भैंसा है और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं गरीबी बहुत है गुसाई जी ने कहा लाल जी भैंसा है पांडे जी के बोले कोई बात नहीं हमारे साले साहब तो हमेशा भैंसा पर बैठते हैं हम थोड़ी देर हम भी बैठ लेंगे क्या है? आप लोग जान गए होंगे ना भगवान के साले साहब कौन है अरे जमुना जी उनकी चतुर्थ पटरानी है नमत कृष्ण तुरय प्रियाम जब चौथी पटरानी श्री यमुना जी है तो यमुना जी के भाई ही तो यमराज हैं साले साहब हुए कि नहीं हुए और यमराज किस पर बैठते हैं भैंसा पर बोले हमारे साले साहब जीवन वर्ग को बैठते बैठते हो गए हम थोड़ी देर के लिए बैठ लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा गरुड़ वाहन तो है ही है भैंसा वाहन और हो जाएंगे बोलो श्रीनाथ जी महाराज की अब तो भैंसा को महाराज गोविंद कुंड के जल से खूब स्नान कराया गया और स्नान करा के भैंसा को फिर बढ़िया तोलिए से अंग पूछा गया और इसके बाद बहुत इतर उसकी पीठ पर मला गया ठाकुर जी बैठेंगे ना खूब इतर से मालिश भाई ऐसा चमक गया जैसे कोई प्रेमी संत शालिग्राम जी को खूब इतर लगा देते हैं तो शालिग्राम जी चमकते हैं ऐसी भैंसा चमक गया महाराज बढ़िया सुकुमल आसन बिछाया गया अब श्रीनाथ जी को भैंसा के पीठ पर बिठा दिया अब भैंसा चल पड़ा ठाकुर जी बोले गिरे गिरे गिरे पकड़ो बचाओ बचाओ बचाओ ये तो बहुत उछल रहा है भैंसा क्या करे ले हमको पकड़ लो जिससे हम गिरे नहीं तो दक्षिण भुजा कुंभन दास जी ने पकड़ ली और बाम भुजा चतुर्भु दास पकड़ ली क्या सौभाग्य है वैष्णवों का और ठाकुर जी भैंसा पर बैठ जा रहे और श्री गुसाई जी और भी जितने महानुभाव है अष्टछाप के कवि ये सब पीछे पीछे चल रहे ठाकुर जी के और कथा तो लंबी है जैसी टॉड के घने में पहुंचे जी को आज भी वो जगह जहां श्रीनाथ जी, जी को विराज दिया तुरंत सामने पधराई भोग धराया गुशाई जी ने सुर्वी मुद्रा दिखाई कहा जय जय आरो गो यहां परदा की व्यवस्था नहीं है जंगल है आरोगो अब शर्म संकोच नहीं करो कुछ खाओ पियो मुंह सूख रहा है आपका ठाकुर जी बोले गुसाई जी आपने हमारी आदत बिगाड़ दी नहीं कैसी बोले ऐसी आदत पड़ गई है कि बिना कुछ सुने राग सुने में भोग ग्रहण करता ही नहीं हूं क्योंकि राग और भोग की सेवा है पहले कुछ गा के सुनाओ तब कुछ खाएं गा के सुनाओ तो खाएंगे अब महाराज क्या गा के सुना में? देखो राग रसोई कभी कभी बनती है उसी राग को अनेकों बार गा चुके पर कई बार ऐसे बिगड़ जाता है कि वो स्वर ही नहीं स्वर बदल जाता है तो फिर बदला ही रहता है ऐसी रसोई की बात है कभी कभी अच्छी रसोई बन जाती कभी अच्छे रसोईया से भी रसोई बिगड़ जाती है अब उल्लास भीतर हो तो गान, गाते बने बिना उल्लास के कैसे गाए सबके सब थके हुए थे तो सबसे सीधे कुंभनदासी थे गुसाई जी ने कहा कुंभन आप कुछ गाके सुनाओ कुंभन ने अपनी सारंगी के स्वर भरे ज्यादा परिश्रम तो उनका ही हुआ था क्योंकि हाथ पकड़ के ठाकुर जी का चले थे दौड़ते हुए कुंभन ने पद गाया लाल तो ही भावे टोड़ को घनो और इस पद में उन्होंने कहा कि तुम यहां बैठे बैठे मिठाई खा रहे हो हमसे पूछो जूती घिस गई हमसे पूछो कांटों में सबसरी छिड़ गया और तुमको राग सुनना तो लो सुनो लाल को भावे टोंड को धनो ठाकुर जी हंस रहे हैं खिलखिला करके और अपने करकंज से वैष्णवों के देव देखते श्रीनाथ जी दूध घर की सामग्री आरोग रहे हैं और बीच बीच में झारी जी उठा उठाकर जल पी रहे हैं ये अर्चावतार की लीला है आपके हृदय में भाव तो हुए हमारे मलुक पीठ में ठाकुर जी विराजमान है मलुकदास जी जिनको सदा अपने साथ रखते थे बहुत मधुर स्वरूप है युगल सरकार सुना जाता है कि वे श्री मलुकदास जी के साथ प्रत्यक्ष लीला करते थे वे वही ठाकुर जी हैं जिनके चरणों में बड़े बड़े बादशाह आकर नतमस्तक हो गए शाह नतमस्तक हो गया और वही सौभाग्य से हम लोगों को सेवा पूजा में मिले हैं पर यहां लीला नहीं होती क्यों नहीं होती ऐसा भाव नहीं अनुराग की सेवा हो तो ठाकुर जी भूलने लग जाते हैं लाड़ को प्रयोग जामे अब क्या हुआ बोले जामुनी सुपन जोग भई भंगली है जामुनी सुपन जोग भाई भाई। भाई। भर जो साधन किया जाता है वो साधन स्वप्न में भी बन जाता है कई बार ऐसा होता है लीला वालों को होता है कथा वालों को भी होता है कथा वालों को भी हो जाता है कथा पीछे रह गई ऐसा होता है कई बार कथा कहते कहते पीछे रह गई अब कल कृष्ण जन्म है आज पहले स्कंद दूसरी स्कंद हुआ तो बड़ी व्याकुलता होती आज तीसरे स्कंद तक पहुंचे दसम तक कैसे पहुंचेंगे चिंता चिंता में सो गए अब कहने लग गए स्वप्न में कथा कहते कहते कहते कहते रात भर हो गई अब जन्म तक पहुंच गए जन्म तक पहुंच के बहुत संतोष हुआ चलो एक किला जीत लिया वहां तक पहुंच गए जैसी नींद खुली अरे अब तो फिर से वहीं से चतुर्थ स्क से फिर कथा कहनी पड़ेगी तो ये क्या दिन का जो चिंतन है वो प्रायः स्वप्नादि में होने लग जाता है ज्ञानी लोग स्वप्न की भले ही प्रशंसा न करें स्वप्न का तिरस्कार करें और कहें सब स्वप्नवत है मिथ्या मिथ्या है पर हमारी वैष्णवीय उपासना पद्धति में स्वप्न का बहुत आदर है स्वप्न विज्ञान का बहुत आदर है अरे सुपुनिबान लंका जारी जातु धान सेना सबमा और हनुमान जी ने सुना और ठीक वैसे ही काम कर दिया स्वप्न स्वप्न विज्ञान बहुत उच्च कोटि का विज्ञान है स्वप्न हमारी उपासना का दर्पण है हमारी साधना का दर्पण है हमारी साधना किस कोटि तक पहुंच चुकी है इसका दर्पण है स्वप्न क्योंकि स्वप्न के काल में नतत्र तत्र रथा न रथ योग उपनिषद में कहा गया वा रथ नहीं है रथ योग नहीं है न पंथा मार्ग नहीं है तब कौन सृजन करता बोले मन एवं सृजती मन ही सृजन करता है तो जागृत अवस्था में जाने कहां से कहा ले जाता सोते हुए व्यक्ति को भी पता नहीं क्या क्या दिखा देता है तो उस काल में यह मन ही सृष्टि करता है तो चित्त में मन में जब तमोगुण प्रधान संस्कार होते हैं तो तमह प्रधान दृश्यों की सृष्टि स्वप्न में होती है और जब तमोगुण साधक का मिट जाता है रजोगुण रह जाता रजोगुण प्रधान स्वप्न होते हैं रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होने के बाद सात्विक स्वप्न होने शुरू हो जाते हैं फिर देवालय मंदिर ऋषि मुनि महात्मा धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय नाम जब संध्या वंदन आदि ऐसे अनुभूतियां स्वप्न में होने लग जाएंगी यह है सात्विक चित्त सात्विक हो जाता है तो स्वप्न में सात्विक सृष्टि होने लग जाती है और जब चित्त गुणातीत हो जाता है गुण रहित हो जाता है उस समय भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान फिर स्वप्न में लीला करने लग जाते हैं और भगवान भगवत संबंधी स्वप्न जगत के स्वप्न जगत भले ही स्वप्न हो जगत के स्वप्न भले ही मिथ्या हो विमुख प्राणियों के स्वप्न भले ही मिथ्या हों, किंतु भक्तों को जो स्वप्न में भगवत दर्शन होता है वो कभी मिथ्या होता नहीं है क्योंकि तो वो मिथ्या का स्वप्न नहीं है वो परम सत्य का स्वप्न है इसलिए परम सत्य का जो अनुभव है वो मिथ्या कैसे होगा इसलिए स्वप्न में भगवत साक्षात्कार भी बहुत महत्व रखता है दिन भर रानी अष्ट्याम सेवा करती और जब रात को सोई जामुनी सुपन जोग भई रंगरली है जामुनी सुपन जो भई रंगरली महाराज ये रंगरली शब्द जो है ना इस रंगरली शब्द में प्रियादास जी ने अनंत अनंत रस और माधुरी विराजमान कर दिया रंगरली रंगरेली भगवान के साथ हो रही इसका मतलब जो नित्य निकुंज का जो निवृत्त निकुंज का जो विलास है विहार है उस लीला को इंगित किया है अर्थात महारास का दर्शन हो रहा है और उस महारास में स्वयं रत्नावती भी एक सहचरी बनकर के प्रियतम के साथ नृत्य कर रही है स्वप्न के जोग मिल भई रंग रली ठाकुर के साथ खेल रही है खेलत रास अनंता खेलत रास अनंता खेलत रास खेलत रास लाल लट तंता यौवन मंता लाल लट यौवन मनी लखनता मने लटक रहे लाल लट कंता यौवन मंता लाल लटक यौवन मनी खेलत दासता रास सखि खेलतदासंता सखि खेलत अनंता जमुना तीर धीर युवती नी यमुना तेर धीर युवतीन जमुना तीर धीर युवती की जमुना तीर युवती जमुना तीर गिर युवती की यमुना तीर की मध्य राधिका कंता संता लाल लटका यौवन मंता लाल लटवन लट खेलत दास अनंता अनंता एक कन के कर कंज कपोलन के कन के कर कंज कबोलन परिण देत हसंता पर्रम्ण परिंभ दे हसंता परिरंभ दे किशोर दास के पुंज बिहार जोवन मंता यौवन खेलत रास अनंता खेल अन खेलत रास अनता स खेल रहे हैं और रानी नृत्य कर रही है उठ करके दासी से अपना अनुभव सुना आज तो ये लीला आज ये लीला रानी जैसे कृपण व्यक्ति धन को छिपा के रखता है छिपा के रखना देखो अनुभूति भगवत कृपा से होने लग जाए तो उसका प्रकाश नहीं करना चाहिए प्रकाश करने बहुत हानि होती है इसका अनुभव है प्रकाश करने से बहुत हानि होती कई बार लोग छिपा नहीं पाते अपनी बात कह जाते हैं और कहने के बाद फिर ठाकुर अंगूठा दिखा देते हैं तुमने विज्ञापन शुरू किया तो फिर हम अंगूठा दिखा के जा रहे हैं मामा जी कहते थे केले के संत छिपाते थे अब अनुभवों को छपाते हैं तो अंतर इतना है पहले छिपाते थे अब छपाते हैं अनुभव होवे तो उसका प्रकाश अपने गुरुजनों के चरणों में ही करना चाहिए अनाधिकारी जीव के सामने अपना अनुभव कहने पर लाभ नहीं होता हानि हो जाती है इसलिए अनाधिकारी के सामने वो दासी को क्यों बता रही क्योंकि उनके प्रति गुरु बुद्धि है उनकी कृपा से ही आज ये सुख मिल रहा है इसलिए वो सुनाती और अब सबेरे उठकर ठाकुर जी की मंगला मंगला करती ठाकुर जी को जगाती आज अतिराजत दंपति भोर अनसन पर भुज दिए परस्पर इंदु वदन बिली और आज अतिराजत दंपति भोर सुंदर पद गाती और जब ठाकुर जी का श्रृंगार करती तब क्या होता आह बिल्कुल ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि ठाकुर जी विग्रह रूप में नहीं ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं विग्रह में साक्षात अनुभूति होती है रानी को करत सिंगार छवि सागर न पारावार पारा अब ये छवि सागर ना पारावार ये विग्रह की शोभा का वर्णन नहीं है ये विग्रह में साक्षात्कट श्री कृष्ण की माधुरी का वर्णन है तृंगार छवि सागर न पारा श्रृंगार छवि सागर नहत निहार वाही माधुरी सो पली है रहती रहते माधुरी सो पली हार निहार बाई माधुरी सो पली पलीहार बाई माधुरी सो सोई श्रृंगार करते करते हृदय भर जाता है रो रो, रो खुल जाता है कंठ गदगद हो जाता है अश्रुधार बह चलती है और फिर श्रृंगार करने के बाद खंभ साड़ी होकर निहारी पलने से सभी संघे प्रिया दासी कहते लगता है अब रानी अन्य जल के सहारे जीवित नहीं है तब कैसे जीवित है बोले राहत निहार वाही माधुरी सो पली है हार वही माधुरी सो पली ऐसे लक्का मानो उसी माधुरी से फल पुस रही है, है। रहत निहार वाह माधुरी सो पली है रहत निहार माधुरी है चरित्र का वर्णन करते करते नाभार भाव समाधि की भी भाव समाधि का दर्शन कर रहे अपने भाव राज्य में ठाकुर सृंगारित स्वरूप में और रानी टकटकी तक लगाकर देख रही है और भक्त भगवान की परस्पर की अवलोकन है परस्पर प्रेमपूर्ण चितवन है उस झांकी को निहार करके श्री प्रिया दास भाव सिंधु प्रेम सिंधु में डूब रहे हैं और कह रहे हैं कोटी कर पाय तरे जोग पार ते को पाए तरे यज्ञ पार जग्या पार परे। ये पे नहीं पावे यह दूर प्रेम गली है, पे नहीं, आ वह आ वह। है गली पे नहीं पावे यह दूर प्रेम गली हाँ ए पे नहीं पाव दूर प्रेम गली पाव दास झांकी का दर्शन करके कह रहे हैं कोटिक उपाय करे एक दो साधन नहीं करोड़ों साधन कर ले जोग की चरम सीमा पर पहुंच जाए यज्ञ की चरम सीमा पर पहुंच जाए तो भी प्रेम पथ पर पहुंच जाएगा ये नहीं कहा जाता अरे महाराज यज्ञ करने वाला अश्वेध यज्ञ करने वाला गिरगिट बन गया इसलिए ने दिया साधो भाई अपनी करनी ना अपनी करनी नाही साधु भाई अपनी करनी का करें भरोसा जे करनी का करें ते जम जमके घर जाही साधो भाई अपनी कहीं लक्ष्य गौदे अन्न खात थे राजा